की जय श्री भाग संग्रह की जय बड़े बाबा महाराज की की जय जय आश्रम श्री श्रीमृपाली गौरवणि

shi govind ji jai go aur jai jai go jai jai go pa rahe raha ram bhari ko ke jai jai raha ram so yantra ko vi jai

सत्यवती शु। शुना, जग्धाम

दुर्वीयस्य प्रेरणया प्रवृत्तिकों पर आप उसको भी दशहरे परमेश्वर वंदे श्री चंद्रमिद्वस्य वंदे हरि श्री कुरु श्रीमु परमेश्वरं श्रीमु वैश्वानर्ष्ट श्रीमु पं शाकुल जाप साधन रघुनाथां अमृतं कामुं संगितं साधुं एकं साधुं एकं पर्यं एकं

श्री कश्तीचंद मेरे वंश दिवांश तुम्हारा सहन लताशी शान्ताश्चर आयान लम्बित जो कन्धावालों सुनीत नहीं पता रों कमलाय नाखून श्रोम्बरों सिंधुरों चूड़हर मालों बंदे चंद तिया रों कर्मा बतारों बंदे कृष्ण पदार्थ नंदी युगल यस्मिन कुरंगी तुषार

वक्षो कश्मीरम ललचंद्रकांति नारायण नमस्कृत नरम चीव तरोमी देवी सरस्वती

वंशाकल प्रदेश से जटास में जो कप्तान नाम देवू बलश्री देवू तुम्हारे श्री समाधन ऊपर करो नाम को राज्य भेद विनती चलेगी तरह आपको एक भक्ति उसमें रमणात्मास्वास को श्रीजीव में पुरुषों मनुष्य में तरह आम बलशुदा वंश जारी लालिति जय

श्री भावना सहसा श्री कृष्णदास स्मरण के दिव्य दृश्यों का मानसी चिंतन में जहाँ स्मरण किया गया

मानसिक चिंतन करते हुए श्री सिद्ध बाबी का दर्शन करा रहे हैं तो ये सेवा कर कि हैं सखी गोह में श्री पुड़ियालाल की मंदला थी एक सौ बाईस प्रश्नों इक्कीस वृक्ष कराए हैं

के ने भीड़ा सामने रखा को को किया बड़ी के साथ में इन्होंने की को जोड़ा पांच दिए अथवा सात दिए अथवा ग्यारह दिए उनकी अपूर्व आरती उस आरती को जोड़ के उन

दीपक की या पांच दीपक की जो आरती है उस आरती के द्वारा तम आरक्षण श्री मंगल आरती की जहां शास्त्र के विधि के अनुसार दो बार चरणों में आ फिर एक बार नादी पर आती फिर दोनों भूजाओं में द्वारा

फिर शिव मुख पर एक आठ और फिर मत्सक पर एक आठ ऐसे सात को विशेष रूप से फेरे ये सातों दो चरणों में एक नागि पर दो भुजाल में पांच एक मुख और एक लदा ऐसे सात फेरे ये सात फेरे को

एक एक अन्य की और तो साथ थे वे पूरे सर्वांग जो है वो सर्वांग के साथ ऐसे जहां आरती करते, हुई, सर्वान अनुकार करते हुए सर्वांग शिव अंत का दर्शन करते हुए विराजमान हो

तो उस आरती का दर्शन किया आरती दर्शन के द्वारा मानो नजर उतार रही है मानो सर्वांग दर्शन कर रही है का ही निर्मचन करती हुई ग्रह कहीं केवल दो आरती है कहीं एक आरती है कहीं दो आरती है कहीं केवल कही

आरती है, जल की आरती कही हो जाएगी धूप की आरती हो जाएगी, और आरती जो, जो, जो है वो, बोर्पंग से, बोर्पंग से, वो अलग हो जाएगी, पंच आरती हो हो जाएगी, जाएगी, आरती फिर जो है है, वो वो से, से अपन भी विराजमान है जो कि सर्वांग संपूर्ण जो

पूजन का प्रकार है वो सभी उपचारों की उपलक्षण होकर के हो की आरती करके फिर जल की आरती जो तो है वो वो जैसे शांति करना फिर इसके बाद में वस्त्र उसके द्वारा वस्त्र समर्पण का जैसे एक भाव हो गया फिर इसके बाद में कहीं चमक चमर करते हुए

अपने आप को भी जैसे समर्पित करना और इसके बाद में जो मोर पंख जो है वो मोरपंख से जैसे ठाकुर जी के आगे व्यक्ति करना तो वो सारे जो भाव है वो सारे भावों को करते हुए द्वारा जो चार पूजन है उसका भी एक अत्यंत तो संक्षिप्त दर्शन द्वारा मांग करते

कहीं ये पांचों आरती अलग अलग होती है कहीं एक साथ भी होती है कहीं दो आरती होती है तीन आरती होती है दो आरती होती है खाली दीपक आरती हुई और दीपक आरती के बाद जल की आरती करके जल की आरती दी तो ये सभी प्रकार के आयुमान है और सभी साधु सभी ठीक होकर देल आरती का

सखियों ने जल्दी से मृंग आरती की और निराजन की एवं और उस समय करते हुए जल्द ही आरती करते हुए जो नजर है उसको उतारते हुए लक्ष्य अपने अशुभ माने प्राण लक्ष्य लक्ष्य लक्ष, प्राण उनको समर्पित अब आगे कह रहे हैं मध्य चौता चुता धन कुंकु पंथ लिथान

के, के श्री उस समय श्री प्रियाला इनकी के प्रेम विलास का

उस समय के द्वारा ही दर्शन क्यों का दर्शन है वो के के माध्यम से ही श्री के का का जहां चेष्टाओं उल्लास भी प्राप्त है ऐसे उस प्रेम विलास का श्री संक्रिय

श्री श्याम सुंदर उनका जो श्री अंग जो चंदन वह चंदन सर्वांग में विराजमान में चंदन वह श्याम सुंदर का जो आकार वो बीच में जहाँ दर्शन को प्राप्त हो रहा है अर्थात जैसे श्री श्याम सुंदर आप उत्ता होकर के विराजमान हो और उनकी अख्रुव सु

तो मध्य अच्त अंग हम कुंकुम शैया जी कैसी है, कैसी, है, शेया। शेया वो कैसी है उसको दिखा रहे हैं उसका दर्शन कर रही है बीच में सर्व गुण संपन्न जिनकी पीठी में निरंतर निरंतर विस्तार ही प्राप्त है जहां उत्कर्ष प्राप्त है पर तो जहां पर कहीं भी

उत्कर्ष में तनिक भी चुति नहीं है कदि भी कमी नहीं है, यूं ऐसे श्री अच्छुत के श्री श्रीअंग श्री अंग में अंकित जो चंदन था चर्चित जो चंदन था वह चंदन मध्य में शोभा को प्राप्त हो रहा है और उस चंदन के ही तो घन कुमकुम पंख घना जो कुमकुम का पंख है चंदन

उससे दिग्ध युक्त वा तल्प विराजमान हो रहा है, है। जिसमें पता लग रहा है कि में किस प्रकार किया होगा यहाँ पर आप शयन कर विराजमान जो तो वो चंदन उनके शयन की भंगमा को प्रस्तुत कर रहा है फिर राधांग्रित पार्श्वत्मा श्री

विश्वानंद श्री राशेश्वरी श्यामाजू उन श्यामाजू के श्री चरण श्री चरण के जावत वह भी श्री श्याम के श्री अंगन के, के दोनों पार्श्वों में श्री प्रिया के चंदन प्रिया के जावक अल आल अलता उस आलता की शोभा को आलता के अंगन को प्रस्तुत कर प्रिया के चरण

के के के श्री अंग चंदन चंदन का जो है है उस के उनकी अपनी जावक राधा उनकी श्री राधिका का इंद्रि विचरण लगे हुए जावक से विचित्रित्श हुए हैं दोनों दो भाग

वह शोभा को तो प्राप्त हो गए और सिंदूर चंदन करांच और चारों बिखरी हुई सिंदूर इनके और अन्यन के बिंदु काजल की जो बिंदु है वो काजल की भी के साथ में काजल की बिंदु वे भी जहां शैया के ऊपर चारों ओर बिखरी हुई

शोभा को प्राप्त हो रही है तो सिंदूर चंदन का सिंधूर चंदन के कल और अन्य बिंदु कज्जन की जो बिंदु है उनसे विषय के चर्चित हो करके विराजमान हो रही है ऐसे तल्प और तयोग दिशा आये श्री सखीगढ़ ने उस निर्माण निर्माल्य दर्शन किया जो तल्प है

प्रयोग की गई प्रयुक्त जो शैया जी है उन शैया जी का दर्शन किया है तल्वन, तल्वन की तलवलिया का दर्शन किया विशेष माध्यम और वो शैया विशेष प्रेम विदास उनकी अपूर्व रूप माधुरी का शैया शैया जी वर्णन कर रही हैं तो केन्द्र विशेष उसके विशेष का चार वर्णन करती हुई विराजमान

जहां बीच में श्री शांडा और दोनों दो बिखरे हुए कजल सिंदूर इनके कर को प्राप्त हो रही है, वो प्रेम विलास विभ का दर्शन करके सब सखी का परम परम आंदोलित होकर के ग्रहमान नहीं पर तो जो रस है वो रस ऐसा अभुत है जो ये अचुत होकर के ग्रहमान है

जहाँ रास्ता उत्कर्ष उत्कर्षी है और एक क्षण में ही शिवप्रियालाल घूल जाए दोनों के दोनों अरे हम मिल चुके अरे उत्तंद अभी तो मैं मिली ही नहीं हूँ शांति हो जाए अभी प्रिया की रूपमाधु का पहली बार ही दर्शन किया है एक क्षण ही हुआ है अभी तो हर बैन भकर के श्रीप्रिया की रूपमाधु का दर्शन भी नहीं किया है

ऐसा कहकर अचुत शब्द जो है श्च्च श्च्च उस अच्छे शब्द के द्वारा नित्य विहार उस नित्य विहार की ओर संकेत कर रहे हैं जहां पर आदि और दो लाल चुनाव जहां प्रीति का ना आदि है ना अंत है ऐसी अपूर्व प्रीतिमा हो जाती तो वो शैया जी आज

के इन दोनों की केवल विशेषता दर्शन करा रहे हैं कहीं जो जिन है उनसे केविका आस्व इन सखी गणों को भी उसके दर्शन की प्राप्ति प्लस कुछ होशनिष्ठ चाहे सन्निवेशां

व्यक्ति कांत विलास चिन्ह प्रिया लाल में में जो श्री स्वामी उत्पन्न होते हैं वे सारे के सारे चिन्ह जैसे सखियों के श्री अंग में अपने आप प्रकट हो जाते हैं प्रिया के साथ में इतना भाव कादात है कि

प्रिया में जो चिन्ह है वो चिन्ह सखियों में भी जैसे उनके अधर पर के चिन्ह हो जाते हैं किसी प्रकार रत्न भी सखी सखी है और उभय रत्न सखी के ऊपर श्री प्रिया जी के लाल जी के जो चिन्ह है वो तादात्मापन्न होने के कारण

श्री शिव्या जी के ऊपर भी वो प्राप्त हो गए तो पुष्पोच्चय जहाँ सुंदर पुष्पों का समूह उसे उस पुष्प शिक्षा की रचना की गई थी सुंदर पुष्प शिज्ञा की रचना की गई थी बाल पुष्पों का पुष्पोच्चय उच्चय का तात्पर्य समूह

फूलों के समूह से जो कोवचा बनाई गई थी वे पुष्प क्लम आज हो गए हैं मुरझा हैं, कहीं हो करके मर्जित तो होकर के विराजमान पर संवेश जहां पर फूलों के समूह की सजावट संवेश मान सजावट वहां क्लमुष्ट होकर के मर्जित होकर के विराजमान

चित्र तांगी वो शैया जी कैसी हो रही है राग से जहां ज़गर ज़गर पर तो पीक के चिन्ह भी विराजमान चित्र तांगी व्यक्ति भवन कांत विलास चिन्ह और जहां प्यारे के साथ में विलास के चिन्ह

इस शैया के ऊपर भी प्रकट हो रहे हैं तो विभिन्न जो श्री विलास के स्वरूप माधुरी वो स्वरूप माधुरी को कई शैया के ऊपर भी देखा जा सकता है तो व्यक्ति कांत बिलास चिन्ह कांत के साथ में विलास के चिन्हों को जो शैया व्यक्त करती हुई विराजमान हो रही है

ऐसी जी का दर्शन किया शैया कैसी है सखियों ने दर्शन किया जो स्वीकृति राधिका के समान भी ये संय्या हो रही है या अन्य सखियों के समान जैसे अन्य सखियों में और श्री रूप मंजिली जी में रथ मंजिली अन्य जितनी भी मंजरी है उनने जैसे

प्रिया के चिन्ह सखियों के प्राप्त हो जाते हैं किसी तो प्रकार यहाँ सखी एवं सखियों के समान ही आज सखियों में का दर्शन इनकी तुलना गई है सखी की तुलना सखी से हो इन सखियों की बलिहारी सखी जैसी ही सखी है कोई तो दूसरी उनके समान लेते हैं अनुया

अलंकार का यहां है जहां उपमेय से ही उप, आ, उपमान की तुलना करनी जाए उपमान कोई दूसरा भी हो उपमे ही उपमान अन होता है राम से राम सियासी सिया। राम रावण राम युद्ध राम रावण यो हो राम रावण का जो युद्ध है उसकी तुलना किसी दूसरे से नहीं

सकती है वो कैसा है जैसे तो, राँग, राँग तो यहां पर सखी जैसी सखी है सखी के समान ही ये सखी शैया है है तो समाधि का भी एक विशेष भेद अनवय अलंकार साम्य मूलक जो अलंकार है उनका ये एक भेद यह यहां पर अनवय अलंकार के माध्यम से

व्यक्ति तो भव कांत विलास प्यारे के विलास के चिन्ह जहां बैठे हो गए हैं ऐसी अपनी सखियों की शोभा के समान जी की शोभा तो का सारी सखियों दर्शन किया जहां फूलों का समूह वर्धित हो रहा है तांबुल का राज और अंजन

चिन्ह भी विराजमान हो रहे हैं ऐसे विपक्षता सपक्ष दाम चिन्ह को सिंदूर का विरह

तो अब वीर पोषण होता है, हैस को भी श्रृंगारस का पोषण होता हैस के एक चमत्कार जैसे युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद में रणभूमिका जैसे

दृश्य होता है इसी प्रकार आज शैया जी का जो दृश्य है वह युद्ध भूमि के दृश्य के समान प्रतीत तो हो रहा है सब अस्त्र व्यस्त जहां पर दीख रहा है तो क्वेश्चन गुसल पंखा जैसे यज्ञ भूमि वीरों के रक्त से रंजित दिखती है ऐसे ही कहीं गुसल मान चंदन उनकी पंख

कहीं चन्दन के चिन्ह जी के ऊपर चन्दन के दान शोभा को प्राप्त हो रही पचन उनका उनके चिन्ह कहीं विराजमान तो आप सिंदूर जो का सिंदूर उनके अंग लगे हुए हैं जैसे धाल हाथी गोला

सिन्दूर के चिन्ह भी युद्ध भूमि में दिखते हैं ऐसे ही सिंदूर सिंदूर जो अंकर, से उत्पन्न होने वाले अंक कहीं विराजमान जैसे युद्ध भूमि में शत्रु घायल दिखते हैं ऐसे पर भी बिरहरों की

घायल हो रहा है विरह अर्थात हो चुका है, तो पिरार पिरार तो है। का सांग रूप का प्रयोग है कि जैसे युद्धभूमि में कहीं रक्तों की नदी बहती हुई दिखती है कहीं सिंदूर बिखरे हुए दिखते हैं कहीं शत्रु वह

छत दिखते हैं सपक्ष सपक्ष है है और माने जो अपने है, सेना है। वह उनके श्रीयंग से भी रक्त प्रवाहित होता हुआ युद्ध भूमि में जैसे दिखता है सपक्ष की सेना उसके भी रक्त का प्रवाह बने रक्त

तो प्रश्नोत्म बह रहा है सपक्षा, सपक्ष का भी प्रवाह दिख रहा है, कहीं बिखरे हुए फूलों की पंक्ति दिख रही है क्वचन कुसम दाम कहीं बिखरे हुए फूलों की पंक्तियां दिख रही है जो पंक्ति कैसी दिख रही है फूलों की

टूटी हुई फूलों की माला की दाम धाम माला फूलों की माला कहीं टूटी हुई टूटी कैसी दिख रही है जैसे छिंदोडामुष धनुषी टूटे हुए पड़े हुए तो टूटी हुई माला ऐसी लग रही है जो कि छिंद कोडंडाम कहीं हाथ पड़े हुए हैं

छ मौलिक आज ऐसा लगता है है मानो माने की की प्रत्यंचा वही टूट करके डोरी उधर बिखर रही युद्ध भूमि शोभा शैया जी के ऊपर प्राप्त हो रही है स्वर्त युद्ध में जो अपूर्व शैया की शोभा हुई है जैसे कि युद्ध भूमि की शोभा हुई है तो

यहां सांग रूपक का प्रयोग किया गया है और अपूर्व से ये युद्ध भूमि के विभिन्न जो हैं उन का वर्णन अवयव है तो कुछ क्वचन पंख कहीं चंदन के पंख है कहीं सिंधु से उत्पन्न होने वाले चिन्ह है कहीं विप की शत्रु

वह छत निक्षण होकर के पड़ा हो रहा है कहीं सपक्ष में भी रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है में भी कहीं का जो दाम माला है वह छिन्न हो रही है ऐसे कहीं हार टूटे हुए पड़े हैं मानो मौर्मी प्रत्यन चाही उठ रही है और उस समय

श्री रूप मंजिली जी जो उगाल दान में पीकदान में अर्धचंद ताम्बुल उस अर्धचंद ताम्बुल को जितनी भी सखीगण है उन सबको बांट रही है जो टूटी हुई माला की मोती है उन मोतियों को श्री चित्रा जी सबको बांटती हुई विराजमान होने और उस समय श्री रथ मंजिली जी

वह चंदन इनको को बांटती हुई सबको बिराजमानी तो चंदन सबको समर्पित करती हुई जितने भी उन समर्पित करती हुई का पुत्र छेदास

स रत रंग कविंग समझित सुखम सुखी नाम आगता रंग रतरंग प्रकट हो रहा है रत रंग का रंग रंगम माले युद्धक्षेत्रे गाधे

रंग शब्द जो है वो राग के अर्थ में प्रयुक्त होता है मन रंग के अर्थ में प्रयुक्त होता है राग के अर्थ में गायन के अर्थ में प्रयुक्त होता है और युद्ध भूमि के अर्थ में रंगम रागे रणे रागे रंग, रंग शब्द जो है वो रंग में राग में

रंग में और कायम में, में और में रंगशाला तो नृत्य में तो इन अर्थों में रंग शब्द का होता है तो यहां पर रद रंग रंगा आज रद रंगा यह अपूर्व रण क्षेत्र हो रहा है क्र को का जो कि

सखियों के हृदय में कर रहा है, चमत्कार उत्पन्न कर रहा है उसका दर्शन करके सखियों के हृदय में अपनी चमत्कार की प्राप्ति हो रही है आचार्य निर्मू पर किया कि रस का सार चमत्कार जब चमत्कार नहीं है तो रस नहीं हो रस तभी है जबकि चमत्कार होता है रस सार चमत्कार रस का सार चमत्कार

तो कौतुक उद्य तरंग जहां चमत्कार की तरंग उदित हो रही है कौतुक उद्य तारंगे कौतुहर की तरंग जहां उत्पन्न हो गई समझ सुमुखी ना आग तार तो जितनी भी अभी अभी, अभी आई है आये हुए तो काफी देर हो गई है

आई हुई जो सखी है, है, है तो सूखी तो ना है तो आगताना जो अभी इस लीला का दर्शन करने के लिए आए हैं सखीगण उनके हृदय में कौतुक की उद्यक तरंग कौतुक की ऊंची ऊंची तरंग समझाने उत्पन्न हो गई ऐसे वह

रते रण ंग वो रथ रण का रण क्षेत्र के सखी गों के हृदय मृद तो तो मर रंग कही तो मृद मस्तूरी के चिन्ह दराजमान हुए का कहीं

कज्जल के अंग शोभा को प्राप्त होने कजल के दांत शोभा को प्राप्त हुए, के, जी के कहीं स्मर नरपति जो के, के दांत और कज्जल के दांत ऐसा लग रहा है एक उप्रेक्षा है कि मानो एक उपमा है कि मानो स्मर नरपति कामदेव रूपी जो

राजा है उसके तंत्र छेद उनके हाथियों के छेद के समान ये शोभा को प्राप्त हो रहे हैं क्या कल्पना है ऐसे लग रहे हैं जैसे युद्ध भूमि में कहीं हाथी जो है उनके ही अंग क्षत विक्षक होकर के बिखर रहे ऐसे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं ये रत

रंग को प्रस्तुत कर रहा है ऐसे सखियों के साथ सामने ये अपने हाँ तो अब जैसे श्री विशाखा आज सखीगण आई चित्रात्मक विद्या इंदो लेखा रंगदेवी सुदेवी साथ सखीगण जो तो आई है उन सखीगणों का दर्शन करते ही श्री

चंचल स्वय श्री प्रिया को जान हैरान करने के लिए आप कहने लगे बक्षस्व स्वी लाल जी उस समय लंता से कह रही है विशाखा से कह रही है अरे लंता विशाखा देखो तुम्हारी सखी ने मेरे ऊपर कैसी प्रखलता दिखाई है मेरे बक्षस्थल के ऊपर

ये कैसी सुंदर सूक्त तो सूत्र माला अंकित हो रही है ऐसे प्रिया के चिन्हों को प्रिया के उल्लास के को सखी घरों का दर्शन करास्व दर्शन जब धंगे उल्लाज पाप हरे दिखाते हुए नैनों के द्वारा मुझसे भी कह रहे हैं नैनों के द्वारा ही कह रहे हैं देखो मेरे बक्ष के ऊपर ये कैसी सुंदर माला

ऐसे नयनों के द्वारा ही श्री अपने का। श्री अपने का आज दर्शन करा रहे हैं और उस समय श्री प्रिया के मुख का जब दर्शन करते हैं तो आज प्रिया के मुख के ऊपर भाव शावल्य मापरी भाव का शावल्य

एक साथ हुआ है जहां भाव जो है उनका अपूर्ण रूप से श्रावल में शंकर और श्रावल ये एक साथ प्रकट हुआ है शंकर उसे कहते हैं जहां पर सभी भाव मिलते हुए संगम और शंकर ये दो भाव हैं। संगम उसे कहते हैं जहां दो भाव अलग अलग दिख जाए

शावल उसे कहते हैं जैसे दूध और पानी उसका नाम है चावल और तिल तंदुक इसका नाम है कहीं समिश्र तो दोनों में अंतर है तिल और चावल मिल जाए तो दिखते भी है कि तिल है चावल है परंतु तो पानी में दूध मिल गया है दूध में पानी मिल गया है तो पानी अलग दिखेगा नहीं ऐसे कभी तो स्वभाव तो मिले हुए दिखते हैं

अत्यंत मिल जाते हैं दूध पानी की तरह से और कभी तिल और चावल की तरह से तिल तंदुर न्याय से वे मिले भी हुए हैं परंतु तो तो अलग अलग भी दिखते हैं तो यही भाव शावल के दो स्वरूप हैं भावों का जहां मिलना है वहां पर कहीं संगम है कहीं शावल संगम है वहां पर दिखेंगे अलग अलग जहां जा शावल है वहां पर दिखेगा

तो यहाँ पर कभी लज्जा क्रोध और द्वाली ये तीनों भाव प्रिया के मुख पर साक्षात अलग-अलग दिखते कभी शिवप्रिया में लज्जा भी उत्पन्न हो रही है कभी शाम के ऊपर क्रोध भी उत्पन्न हो रहा है और फिर कभी द्वानी भी अपने ऊपर हो रही है तो हर हाँ कहीं प्यारे को

पीड़ा तो नहीं हुई होगी ऐसा विचार करके ध्यान तो लज्जा क्रोध और इन तीनों भावों का शावली एक साथ कभी न्याय से ये तीनों चीज मिल रही है और कभी तल तंदन न्याय से ये तीनों भाव अलग अलग भी दिए गए हैं ऐसे सालल्य प्रकट ऐसी शिक्षा

जब जान बुझ करके शिवप्रिया को करना तो भी जा रही है शाम से ऊपर उत्पन्न हो रही है, और किए भी कहीं के में तो, तो, तो, तो, तो भागशाल माधुरी का आप दर्शन कराना चाहते हैं इनका दर्शन करा अपने भाषा

द्वार दर्शन कराया पश्चिम चुनाखा उस समय प्रियाम अवेक्ष का

उशसी गया। उशसी माने प्रभात काल के समय श्री जो है उन सखीगणों ने विधु प्रयासन तम अविलेख चंद्रमा को जानते हुए देखकर के प्रातः काल के समय चंद्रमा को अस्त होते तो हुए

या गमन करते हुए देख करके अभेक्ष चंद्रमा को, को अभेक्ष जाते हुए देख करके कर तो के विश्लेषि आज विश्लेष के भय से प्रभात काल में शाम सुंदर को तो भयभीत तो होकर के जाते हुए देख करके दिन क्षेत्र

चित्र पाट्या उस समय मानो अपनी चित्रपाट्य चित्र चित्र सुंदर झापड़ से जो कौड़ा है उस से दीक्षा अंबर चित्र पाट्य में रा इंदुलेखाष्ट भाग देखो

राधिका ने जैसे उस समय शाम की चंचलता देख करके अपने अंचल की छोड़ लेकर के ही ऐसे थोड़ी बोलते हैं ऐसा कहकर के चंदन से ही अपने

से जैसे जैसे मानो श्री को रोका कि कोई चित्र, का, चित्र फलक के ऊपर लिखे हुए चित्र को जब चित्र गलत हुआ है तो उसको कहीं इरेजर लेकर के वो उसको डस्टर लेकर के उसको

वस्त्र लेकर के वस्त्र से जैसे देता है ऐसे ही के के ऊपर जो शक्र, शक्र जो चंद्र चंद्रलेखाएं बनी हुई थी उन चंद्र चंद्रलेखाओं को प्रयास किया जिससे कि चिन्ह मिटे जाए चिन्ह को बिताने का प्रयास किया तो जैसे कहीं

Blackboard के के के ऊपर ऊपर ऊपर जो है है है उसको कोई डस्टर लेकर दे या यदि चित्र बना है, के चित्र बना बना तो कोई वस्त्र लेकर के जैसे उसको पोंछ ले ऐसी मानुष्य प्यारे के भक्षस्थल के ऊपर जो लिखाए बनी है उन

भाव इनको तो प्रकट करते हुए अपने अंचल से शाम को जरा सा झड़कते हुए श्री प्रिया जैसे उस चित्र को संशोधित करने का तो रोक

दूर करने का प्रयास कर रही है जैसे कि एक चित्रकार अपने अनुचित चित्र को या न दिखाने योग्य जो चित्र है उस चित्र को जैसे बिताता है ऐसी शिक्रिया ने तो वह अंबर चित्र वाक्य अपने अंबर वाले वस्त्र उन वस्त्र के द्वारा ही

चित्र चित्र द्वारा उस को को भाषण में उनको बिताने का प्रयास किया वो जो आलेख है उन आलेख को तो दूर करने का मानो प्रयास किया है वो जो चित्र है उन चित्रों को कभी भी दूर करने का प्रयास

तो आश्रय का मेक्षता का आज कांत रूपी विधु जाते चंद्रमा को, जाते हुए देख करके विश्लेषि पश्चिपालय उस समय जितनी भी सखी है वे सखी लाल का विश्लेष होता इसलिए मणिमंड भयभीत है और जब उस चित्र का दर्शन करना चाह रही है तो मानुष राधिका ने

आज तिंदुलेखा शतम तिंदुलेखा शत जो है उनको अंबर अपने रूपी ही के रूपी आकाश में जो चित्र की रचना की गई थी उस चित्र को जैसे पहुंच दिया है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं तो अंबर चित्र चित्रपाट्यम

शाम सुंदर का है, है मानो बिटाने का, के के का। वह अपने वस्त्र के छाला के द्वारा उसको पहुंचा के द्वारा उसको बिनाने का बिटाने का प्रयास कर करेंगे उसको ढंटने का

तो उस समय है तो है के के जो है और के के ऊपर जो लेखा बनी हुई कई इंदुलेखाए करके जैसे अपने वस्त्र की झापड़ से उस बक्षस्थल के चित्र को कहीं बिनाने के लिए

उसके ऊपर कई का का है, जैसे उसको प्रयास किया तो तो एवं सखीगण चित्र दर्शन करना चाहती है परंतु अंबर चित्र वाक्य श्री श्याम के बक्षस्थल रूप चित्र फलक के ऊपर श्री राधिका ने उसी एक

या जो पांच दस जोखाए उनते तो हैं ऐसे ही मानव अपने अंचन के द्वारा उस चित्र को कहीं दूर कर दिया शतम

ने को उसके ऊपर दिया जिससे कि पुरानी चित्र पुराने जो अंकल या अंकन है वे तो जैसे लेख करते समय यदि कहीं अशुद्ध या गलत लिखा गया है तो उसको काटने के लिए फिर कट कट कट कट कर देते हैं उसके ऊपर ही कहीं

पक् रेखाएं खींच करके जैसे उसको काट दिया जाता है ऐसे ही मानो अपने अंचल का देकर के के के श्री ऊपर जो पहले दो तो चार पांच शुक्रिया थे उन नक्षत्रों को ढांपने के लिए कई नक्षत्र करके कई चिन्ह मना करके उन प्रथम चिन्ह को ढांकते हुए बिराजमान हो गई है उपेक्षा तो

बड़ा सुंदर छोड़ी सुंदर है और क्षेत्री में ये लज्जा क्रोध ये तीनों प्रकट होकर के इनका जो अपूर्व तो शावल्य है वो भाव शावल्य यहाँ प्रकट होता है और वो भाव संगम नहीं है बल्कि वह भाव कभी शांक है भाव संगम नहीं

भाव है, संगम होता है है, होता तिल तंदर एक साथ आए थे बिताने का प्रकट तो किया का, का दिन प्रयास किया

प्रिय सखियों की रूपमा वर्णन करते हैं कृष्ण ऐसे

श्री कृष्ण ने जब कहा तो निगदत कृष्ण ने कृष्ण के इन वचनों को सुनकर के देखो तुम्हारी सखी सक, ने मेरे के ऊपर कैसे ये सूत्र माला अंकित कर दी है इन वचनों को सुनकर के आज जितनी भी वह इतनी कृष्ण अपीक्ष सागरे

उन चिन्हों को शांत करके बक्षांत जिस समय के ऊपर दिखा रहे हैं उस तो समय एकदम प्रसन्न हो रही है और संकुचल नेत्रा और उनके नेत्र अपूर् से चंचल नेत्र प्रफुल्लित हो रहे हैं विक्षण हमारे गंदन

तो उस समय सखियों के नेत्र तो चंचल हो रहे हैं और शिव प्रिया जी के नेत्र सबको आनंदित हो रही है सखी तो बनना प्रसन्न हस्त गुरु हो वाली हैं और प्रिया कैसी है सर कुचल दो नेत्रा श्री श्यामा जी कु के नेत्र सर्मुचित हो रहे हैं

जिनके से कपोर कपोर तोलित हो रही हैं टेढ़ी हो करके भोए शांत सुंदर के ऊपर टेढ़ी हो रही है प्रिय अनज कटाक्ष उस समय प्यारे को श्री स्वामी ने

अंदर जो माने टेढ़े कटाक्ष से देखा को कटाक्ष से ऐसे संकुचित हो गए, चंचल देखने वाली है और कपोल जो ने, ने है उनके कपोल विकसित हो रहे हैं और अपने भोम को टेढ़ा करके ऋतु कटाक्ष के साथ में

को लासा, लज्जा चपल चकिता चकता स्मेर तारा लोकनाधा दृष्टि दैत नयना चाहनी

उस समय श्री श्यामा राधा दृष्टि में अपनी दृष्टि को दैत नैना नंदम प्यारे के ऊपर उस समय प्रिया प्रियाजी ने अपनी दृष्टि प्यारे के ऊपर डाली उसे क्या हुआ नैना नंदम दैत नैना नंदम शांत के नेत्रों को अपूर्व आनंद की

प्राप्ति हो गई है तो शांत के नेतृत्वों को आनंद प्रदान करते हुए श्री राधिका ने अपनी दृष्टि प्याले के ऊपर डाली तो राधा ने दृष्टि मान अपनी दृष्टि को दैत नयन प्याले के नेतृत्व में आनंद उत्पन्न करते हुए उच्च माने उच्च प्रकार से बता

श्री राधिका ने शांति व्यक्ति को देखा राधिका की दृष्टि कैसी है श्री की दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं कि जहां लासा, हेला का अपूर्व उल्लास हो रहा है रूप शोभा

भाव ये का जो हो रहे हैं श्रीअ की स्वाभाविक गठन उसका नाम है रूप श्रृंगार के द्वारा जहां शोभा की वृद्धि हुई उसका नाम है शोभा श्रृंगार के द्वारा वृद्धि वो है शोभा भाव के कारण जब कोई वस्तु आई तो उसका नाम है कांति भाव और जुड़ गया

उसके साथ में श्रृंगार के साथ में भाव और जुड़ गया तो कांति जब कांति चेष्टाओं और जुड़ गई तो चेष्टा होकर के दीप्ति हुई और दीप्ति ही फिर हेला होकर के विराजमान तो रूप में अंग शोभा में वस्त्र और श्रृंगार फिर

कांति में भाव भाव और जोड़ा फिर कांति के बाद में, में चेष्टाएं और जुड़ी और चेष्टा के बाद में फिर हेला में चेष्टाओं का प्रकाशन अच्छा हुआ भी प्रकट हो तो ऐसे जहां पर हेलो लासा, हेला पूर्वक उल्लास हो रहा है रूप सोलह

हेला, इनका जो उल्लास उल्लास है, प्राप्त हो रही है अर्थात नेत्र अपो को किंचित संकुचित करते हुए शांस की ओर व्यक्ति है तर मुकुलता बैन जो है वो तरह मानी किंचित

मुखल माले बंद होते हुए विराजमान कुछ आक्रचित हो गए अरुणान और जहां पर वाष्प माने आंसू या हर्ष के जो आंसू है वे भी विराजमान है जिस नेत्र में और अरुण नेत्र भी हो गए हैं लज्जा के कारण अरुणी

तो आनंद के कारण अश्रोक और लज्जा के कारण जहां लाल माल लाल भी श्री श्यामा जी के दैन में पड़ रहे नहीं है बाष्प बाष्प सान्द्राण था बाष्प के कारण माने आनंद के आसनों के कारण सांद्र अरब गहरी ललोई जहां दैनों में छा रही है लाल टोरे

अधिक स्पष्ट हो करके प्रतीत हो रही है लज्जा शंका चपल चक्रज्जा और लज्जा और शंका शिव प्रिया की दृष्टि लज्जा और शंका इन दो भावों से चकित हो रही है और भंग मोभित है ईर्षा धरण ईर्षा से भी युक्त हो करके वह

विराजमान हो रही है ईर्षा से युक्त होकर भी वह विराजमान लज्जा शंका चपल चकिता, चंचलता से चकित हो रही है और ईर्षा के द्वारा भी भंग सुंदर होटिंग भंगो पानी सुंदर सुंदर होटिंग भी विराजमान हो रही मंद मंद मुस्कुरा भी रही है कैत भगवान लोगों प्यारे का दर्शन करके फुल आगे

के, के सारे हो रहे राधा ऐसी सारे भाव यहाँ पर प्रकट भावों को स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता इसकी पड़ी कि

अंध था ये भाव किसी दूसरे स्थाई भाव को प्रकट कर सकते थे इसलिए मूल जो श्रृंगार करने के लिए उन भावों का के द्वारा वर्णन करके उन भावों का साक्षात उल्लेख किया गया तो ये साक्षात उल्लेख करना करके आद्यपि

रस में माना गया रस का दोष माना गया परंतु यहाँ पर यहां साक्षात के बिना कोई अंध गति नहीं थी। कोई भाव के कारण भी ये सारे आ, संचारी भाव आ सकते थे इसलिए अनुभव का के साक्षात शब्दों पे शब्द के द्वारा ही इन बच्चों को कह दिया इदर,

काफी शास्त्र की सूक्ष्मता है काव्य शास्त्र की सूक्ष्मता ये है कि काफ्य शास्त्र में जहां काव्य दोष माने गए वहां काफी दोषों में भावों का साक्षात उल्लेख करना यह कहीं काव्य का दोष माना नायक श्रंखाना संपर्क हुआ यह काव्य की दृष्टि से दोष पूर्व आता है

शास्त्र की दृष्टि से काफी कभी, कभी जन इसको दोष कहेंगे साक्षात क्यों नहीं होगा ये ये ऐसा कहना दोष तो साक्षात भाव का कथन शब्द था पात्र यदि भाव हो जाता है तो वह काव्य में दोष माना जाता है यहां पर दोष नहीं

स इनके द्वारा ही ये प्रकट किया गया तो चपलता, इन तीन शब्दों का जो प्रयोग किया है वो तो तीन शब्दों का प्रयोग करके हेला उल्लास मुतलिन बाष्प इत्यादि शब्दों के द्वारा अनुभावों के द्वारा उसका बन किया गया है इससे दोष नहीं जहां पर

शंका लज्जा ईर्षा इन भावों का प्रयोग करने पर भी दोष नहीं है क्योंकि इन भावों की स्पष्टता दिखाने के लिए वहां पर उल्लास मुकुलित अरुणता वास्तुयुक्तता इन अनुभावों का इन चेष्टाओं का वर्णन कर दिया गया इसके वह दोष नहीं है, ये निर्दोष जो काव्य है

वो प्रकट हो रहा है तो है वह में उल्लासित मुखलित होकर के विराजमान है इससे कहीं लज्जा प्रकट हो रही है वाष्पा से युक्त होकर के विराजमान है इससे कहीं चपलता

प्रकट हो रही है और लाल होकर के विराजमान है है प्रकट हो रही है। तो लज्जा और शंका और शंका ईर्षा इनको और चपलता इनको प्रकट करने के लिए अनुभावों का वर्णन किया तो काव्यों में होना यही चाहिए शब्दों का वर्णन नहीं किया जाएगा बल्कि चेष्टाओं के माध्यम से उसका वर्णन होता है

शब्द तक कहा जाएगा तो उसको शब्दों शब्दोपात्रता दोष पर शब्दों न दोष नहीं है जब उनका वर्णन कभी स्पष्टता करने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका वर्णन अनुभावों के द्वारा ही किया गया ऐसी श्रीराधिका की दृष्टि शाम सुंदर को आनंद प्रदान करने वाली विराजमान इतम इतम

ऐसा तो दर्शन करती हुई ये सखी प्रेम सो में भग्न हो गई जो सखी चाह थी वही की वही

जड़ दशा प्राप्त हो गई है वही वहां जड़ता को प्राप्त हो गई सखी स्थिर रह गई चित्र लिखी सी रह गई तो है। तो प्रेम सुख के माने सखी ढूप गई है प्रये कलीम विभ्रम माधुरी तुम और ये प्रग माने अत्यंत प्रकट होने वाले अग्रगामी

जो माधुरी है उस माधुरी का दर्शन कर रही है प्रियालालट होने वाली माधुरी का ये दर्शन कर रही है। उस माधुरी इन्होने पाठ किया परस्पर जो प्रेम सुख में मग्न थे प्रियालाल का प्रण थे मग्न योग प्रेम सुख के समुद्र में जो प्रियालाल

दोनों डूबे हुए ऐसी माधुरी का विपी मन पाल करके सख्स इन सखियों ने प्रदो मास्तरा प्रेम में उन्नत होकर के

तनाग्य आचरण विशेष ना उस समय इनको जो योग्य आचरण था उस आचरण को भी भूल लेंगे इस समय इनको जो सेवा करनी चाहिए थी वो तो सेवा को भी भूल लेंगे अर्थात प्रेमानंद को सेवा सेवानंद कहीं बाधित तो हो गया और बाधित होने पर उस सेवा सेवानंद को ये बड़ा करके मानती हैं प्रेमानंद को बड़ा

तो यहां ग्लानी में पे कह रही तो है परंतु नहीं भले भी करे जब भाव का आवेश आएगा तो वो आचरण आई जाए तो सखी चाहती है, ही है।

कि हम सेवा करो प्रेम में मूर्चित नहीं हो पांच तो कोई रोक लेगा क्या प्रेम में आई जाएगी उसको कोई रोक को जा सकता है तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ कि न चाहते हुए भी इन सभी प्रेम की है पूर्चा इथम मिथा इस प्रकार श्री श्यामा शाम मिथाम परस्पर

प्रेम सुखाद मह प्रेम सुख में अग्रगामी होकर के बढ़ रही थी ऐसी उस माधुरी का सखी सखियों ने पान किया और सखियों ने पान करके बना तो

प्रेम में उम्मत तो होकर के, के तदाप्त तो आचरण उस समय इनको जो सेवा करनी चाहिए थी उस सेवा को भी भूल बिलोल की लीला प्रेम सुखापित होने में रूप अलंकार और उस समय की ये आचरण को भूल गई ये एक

कारण दे रहे हैं तो प्रेम में ये हो गई थी नहीं नहीं करता है और उस को करके नहीं है, सेवा को मानती मानती ही है प्रयोग की लीला अमृत सिंधु में डूबे हुए कि श्री प्रियालाल का दर्शन करके ता

जितनी भी सखी हैं, वे सब सबकी सर तोड़ बता प्रेम के बद में अंधी हो गई प्रेम भगवानी हो गई हैं। उस समय सखियों को संभाल क्रियालाल उधर पूछे हैं रस में सखियां इधर रूप रूपमाधुरी का दर्शन करके प्रेमानंद ने सेवानंद को भी विस्तृत दिया है न चाहते हुए भी

ऐसी स्थिति में वृंदा लीला शक्ति वृता है लीला शक्ति श्री पौर्णिमासी जी है, माया शक्ति, श्री यपना है लीला। तो श्री वृता प्रभात शंका श्री लीला शक्ति वृता ले तो समय प्रभात का उदय होने वाला है ये विचार करके मैं जो इंग तक गया

सारे, सारे जो इनके इंगित को काम लोगी है सब वृंदा जी के के आदेश को मानने वाले है और वृंदा जी सबकी बोली जानती है सबकी बोली को उनको समझा देती है तो श्री वृंदा ने सारे काम को उस समय आदिदेश विधि देश उन्होंने

को आदेश दिया है सारका इस श्री वृद्धा के इंगित को जानने वाली और उस समय गुरु लज्जा भ्रा भी लोकहा शुभा शुभ नाम करके जो सारिका है और सारिका की क्या विशेषता

ये शिव राम की पक्षीजा लज्जा की प्राप्ति हो सकती है भी वो आग से हो सकता है लोग हास चार जने कहीं श्री राधिका की उत्साह निकलने लगे परिहास हास निकलने लगे लोग में उत्साह न हो जाए

इन सब को निवारण करने में ये शोभा नामकर साल का बड़ी चतुर तीनों का लज्जा की रक्षा भैसे श्री प्रिया की रक्षा और लोक हास्य प्रिया की रक्षा इन तीनों में श्री शोभा नामकर के साल का बड़ी चतुर है

और उन्होंने श्री राधिका को साधिका श्री राधिका की बोध का साधन करते हुए श्री राधिका से कहा कहांता आगंता, आगंता जय हो जय हो आगंता इसी समय आपके पतिपूर्ण को

आने वाले आगन बने आने वाले हैं आएगी पति आपके पति आपके पति बने कुछ बंदी हो पति को शांति बनी है इनको दूसरा पति को हो ही नहीं सकता परंतु लोग का पति मंदिर एक शब्द का प्रो दिया जाता है पति मध्य पति जैसे ये पति मंदिर जो होते हैं

आगल कमाने आने वाले हैं ग्राय तो का के दूध की चरियों को नौकरों के माथे के ऊपर सेवों के सिर के ऊपर चरी रखवा करके ये पोष्ट की ओर आने वाले हैं गौशाला तो से गोष्ठ की ओर

से पोष्ट की ओर आने वाले तो हैं शील भागा सामान को लेकर के आने वाले हैं इसलिए है उत्कृष्टोत्कृष्ट देर राधिक देर मंत्रो

पूजा अर्थात घर में की पुझा, पुझा को प्रातः काल सोभनी देकर के द्वीप करके, करके मान मंदिर वस्त्र करके और मंदिर वस्त्र करने के बाद में जो आ,

दिल्ली है उस दिल्ली के ऊपर पूजन कलश इत्यादि करके वास्तु देवता की पूजा करें वास्तु देवता एक देवता है जो घर की सारी समृद्धि उनका स्वामी है और उसकी आराधना करने पर घर में संपत्ति ग्रासी के घर में वास्तु में संपत्ति इत्यादि की वृद्धि होती है वास्तु

मत इसकी मंत्र है बेदु बेदु का के है। माने घर के स्वामी नमस्ते तुम्हारा तुमको प्रणाम है भूष प्रभो आप पृथ्वी शैयादि को धारण करने वाले हैं

को करने करने वाले हैं के ऊपर रहने वाली विशेष ऐसे आप करो आप मेरे घर को भी धन धाम कर आपको प्रणाम ऐसे वास्तु पूजन इस मंत्र के द्वारा चंदी से तुम

मंद राम वास्तु पूजा ग्रह जल्दी से वास्तु पूजा को घर में कर कि लाल उत्ष्टोष्ट जल्दी सेवा नहीं सैना ऐसा नहीं हो कि माने जब तक हवांगा तुम्हारे पति की माँ सास कैसी

पति की सास नई अपनी से उठकर के हुई अरे अभी थी, और वो कहीं बड़बड़ाने नहीं लग जाए क्योंकि इन

का तो स्वभाव होता है तो बाप बापरी जब तक वो नहीं लग जाए उसके पहले बड़ा शैया निकेतन शैया निकेत को शैया सके निरतम इस पुंज से तुम अपनी शैया पर पहुंचाओ क्योंकि अभी ही खटाती हुई

तुम्हारी शैया भव की ओर तुम्हें जगाने के लिए पहुंचने वाली नहीं इसलिए अब जो पहुंचे उसके पहले ही तुम वो अपने शैया भवन पर पहुंचाना चाहिए तो आगे का ग्राहित्वा तुम्हारा प्रतिबंदी दूध की चरी दूध के पात्र उनको ग्राहित्वा से लोगों के माथे के ऊपर रखवा करके पति अपना गोष्ठ का क्षीर भाला

दूध के के भार को लेकर से से माने भवन की ओर आने वाला होगा जल्दी हो ले करो कि किम यावर धबाऊंगा तुम्हारे तुम्हारी सास नहीं शैनात उठता शै, से उठकर के

कहीं जाए। तारत दिखे तब। उसके पहले ही तुम तुम्हें पहुंच जाना चाहिए इस कुंज से उठ करके तुमको सैया पर हो जाना चाहिए कमल के समान मित्र शक्या

सार्थ मैनाम शंका हृदय शंका रूपी कीच शंकारूपी जुष्टा हृदय

सदा रहता है वो वो वोकरी ऐसी है जो कि शंका पंखा हो गया। शंका से ही जिसका हृदय सदा शंका की से युक्त रहता है शंका की पंका पंख से आकलित हृदय पंख आकलित हृदय से उसका हृदय आकलित रहता है

शे और बाद, बाद में वो शृंगा करती है नंद वो झोटा पड़ो चंचल है बस नारायण की कृपा है एक मेरी बध बची है वर्णा गांव की गोकुल की जितनी भी वधु उन सबों को उस नंद के झोटा ने कहीं दोष तो बना दिया है उन सबों के ऊपर कलंक का आरोपण करने वाला है बस मेरी बंधु बची

कहीं ऐसा नहीं हो तो कि इसके ऊपर भी उसकी पड़ जाए। तो ऐसे किसान की से वो सांस। पति पति और पती भी का अन्वेषण करने वाला है दोष देखने वाला है अति अतिकटु कड़वा बोलने वाला है नाम ये उसका

अभिमन्यु मनयु माने क्रोध को अभिमाने भीतर धारण अभी शब्द आता है अधिष्ठान तो अभिमन्यु जो क्रोध को भीतर धारण ऐसे यथा सुनामा वाला वो अभिमन्यु है और वो नननता जो ननद है वो ननद भी

कुला वो भी कुटला है और वो क्रोधित होकर के सदा तेरे कहती है। तो ननंदा भी ननंद टेढ़े वचन ही कहती रहती है मंदा मंद बुद्धि है प्राजात कृष्ण

श्री कृष्ण जातम को आ गया है सरलना ये राधिका तो हमारी सखी तो अत्यंत सरल है अब आपसे प्रार्थना है आप कृपा करके श्री राधिका को तो, अवगमन करने की अनुमति दी

कृष्ण आपसे चाह अब तो छोड़ दीजिए तो सारे बच्चों मंगल शादी के जो बचन है सारिका के बचन वो ही मानो हो मंगल सैन पाता पर्वत का शिखर ही टूट करके नीचे गिर गया शादी के बचन ऐसे थे

जैसे किसी क्षीर समुद्र में पर्वत का टुकड़ा ही मंदरा चल का टुकड़ा ही टूट करके गिर गया संक्षुब्ध हृदय उससे श्री राधिका उनका हृदय क्षुब्ध हो गया है दुग्ध प्रयोगी ईशा श्री राधिका दूध के क्षीर समुद्र के समान है और सारिका के वचन ये मंदल शरीर के समान है

मंदिर अचल क्षेत्र मंदर अचल या के के समान के समान बंतर बंतर पर अब जब ऊपर से कोई तौर नीचे गिरेगा तो समुद्र में कहीं भवन उठेगी तो भवन उठने के बाद पर अथो भ्रम मेत्र नगिन बीना मेत्री जो मछली है श्री राधिका की

बार राधिका के मछली और दीना, हो आ, उस समय श्री क्रिया जो आप शैया जी से

हरि को शिवा गो हरिगो हरिंद गौरि